अष्टावक्र गीता बीसवा प्रकरण स्वस्वरूप में स्थित पुरुष की स्थिति mm -hmm. निरंजने मेरे निर्मल स्वरूप में पंचभूत कहाँ देह कहाँ इंद्रिया कहाँ मन कहा शून्य कहाँ और निराशा भी कहाँ क्वास्त्र क्वात्म विज्ञान मन तृप्ति क्वित्व मैं सर्वदा निर्द्वंद्व हूँ मेरे लिए कहाँ शास्त्र और कहाँ आत्मविज्ञान कहाँ मन की निर्विता कहाँ तृप्ति और कहाँ तृष्णा से रहित होना विद्या क्व विद्याद्या क्वा चवा बंध क्वोक्ष स्वरूप स्वरूप में विद्या कहा, अविद्या कहा, अहम कहा, और इदम ममता बंधन मोक्ष उसमें रूप का होना भी है क्वा जीवन कहा क्वा क्विदेह कैवल्यम निर्विशेषस्य सर्वदा जो सर्वदा निर्विशेष एक रस वस्तु है उसमें प्रारब्ध कर्म कहा जीवन मुक्ति कहा और विदेह कैवल्य भी कहां फलम भाव सदा मैं सदा सर्वदा एक रस स्वभाव रहित हूँ मुझ में करता कहा भोगता कहाँ निष्क्रिय भी कहाँ अपरोक्ष ज्ञान कहाँ और फल ज्ञान कहां? क्वा लोका क्वा क्वा क्वा योगी ज्ञानवान बद्ध क्वा कहाक्त क्वा स्वस्वरूप अद्वितीय स्वरूप में कहा लोक और कहा मुक्ष कहा योगी और कहा ज्ञानवान कहा बद्ध और कहा मुक्त साधक अद्वि स्वरूप में कहा सृष्टि और कहाँ संघार कहा, कहा साध्य और कहाँ साधन कहा साधक और कहा सिद्धि क्व प्रमाथा प्रमाण वा क्व प्रमेय क्व प्रमा न किंचित, क्वा किंचित सर्वदा विमल मे मैं सर्वदा शुद्ध स्वरूप हूँ मुझमें न प्रमाता है न प्रमाण न प्रमे है न प्रमा न कुछ है न कुछ नहीं क्विक्षेप क्वैकाग्रबोध क्वूढ़ क्वर्ष क्व विषादो वर्वदा दुष्क्रिय मैं सर्वदा निष्क्रिय हूँ में न विक्षेप है न एकाग्रता न बोध है न मूर्ता न हर्त है न विषादा दुखम निर्विमर्शस्य मे सदा निर्विमर्श मुझ में संकल्प विकल्प विचार बोध कुछ भी नहीं है इसलिए न व्यवहार है न परमार्थ न न सुख है दुख माया संसार विरति जीव मै सर्वदा मैं सर्वदा एक रस संपूर्ण बलों से रहित हूँ में माया कहाँ संसार कहाँ राग कहाँ वैराग्य कहाँ जीव कहाँ कहा, ब्रह्म कहाँ क्वा निवृत्तिर्व क्वा मुक्ति क्वनस्थ और मैं निरअव हूँ सदा सर्वदा अपने स्वरूप में ही स्थित हूँ तब मेरे लिए प्रवृति निवृत्ति क्या है और मुक्ति तथा बंधन क्या है शास्त्र क्व शिष्य क्वर व चास्ति पुरुषार्थो व निरुपाधे शिवस्पाधि शिव हूँ मेरे लिए उपदेश क्या शास्त्र क्या शिष्य क्या और गुरु क्या मेरे लिए पुरुषाथ का अस्तित्व भी नहीं है वह चास्ती क्वच वा नास्ति क्वास्ति चंवच दहुना मुक्ति न कि है कहाँ और नहीं कहाँ न एक है न दो है बहुत कहने से क्या लाभ मेरे स्वरूप में कुछ नहीं है कुछ नहीं हैष्टावक्रमचित या ब्रह्म विद्या जीवन मुक्तिनामा विंशति कम प्रकरण समाप्त